कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय परमात्मा के गुरु को व्यक्ति मानोगे तो उसमें दोष कोई ना कोई नजर आएगा इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सोच समझ करके कहा कि गुरु को व्यक्ति मत समझो व्यक्ति के रूप में मत देखो गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरवे नम साफ पत्थर की मूर्ति है मंदिर में प्रस्थापित हुई प्राण प्रतिष्ठा हुई वो तो पत्थर है लेकिन अब आपकी श्रद्धा बन गई कि ये भगवान है और आपको शांति मिलती है आपको प्रेरणा मिलती है आप जब समस्याओं में हार गए हैं टूटने की कगार पर हैं तब आपको एक आधार मिलता है एक अवलंबन मिलता है वह प्रार्थना आपको एक नई ऊर्जा से भरती है यदि पत्थर की मूर्ति में आपकी पॉजिटिव श्रद्धा बनती है तो इतना होता है तो फिर जीवंत कोई महापुरुष उसमें यदि आपकी ऐसी श्रद्धा बने बिल्कुल फायदा होता है साहब लेकिन समस्या यह है जो बहुत सोचते हैं जो जिनके पास बुद्धि बहुत है तर्क बहुत है दोष देखते इसलिए किसी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती वह व्यक्ति नहीं तारेगा उसमें जो आपकी श्रद्धा है वो आपको ले जाएगी किनारे पर व्यक्ति अपूर्ण हो सकता है उसके अंदर जो गुरुत्व है वो पूर्ण है गुरु अपूर्ण नहीं है इसलिए गुरु को व्यक्ति मानना ये दोष है और व्यक्ति को गुरु समझना ये भूल है फिर से सुनो गुरु को साधारण व्यक्ति समझना यह दोष है और किसी व्यक्ति को गुरु मान लेना यह भूल है व्यक्ति गुरु नहीं हुआ करता उसके भीतर की जो गुरुता है वो जो गुरुत्व है वो जो ज्ञान है वो गुरु है व्यक्ति गुरु नहीं है इसलिए गुरु पूजा व्यक्ति पूजा नहीं है इस बात को हम ठीक से समझेंगे तो साधकों के लिए बड़ा मार्गदर्शन और स्पष्टता हो सकती है कोई कितना ही सज्जन क्यों ना हो उसी उसमें एक ना एक दोष दिखाई ही पड़ेगा हम पुराणों में कथा सुनते हैं ऋषि मुनियों के स्खलन की भी कथाएं हैं ऋषि मुनि की कौन कहे देवताओं के स्खलन की कथा है साहब गौतम नारी अहल्या में आसक्त हुए इंद्र हा? ये कथा चंद्रमा देवता है जिसको हम देवता मानते हैं और अपनी गुरु पत्नी तारा अब ये कथाएं क्या कहती है इन कथाओं का संदेश क्या कोई भी पूर्ण नहीं सिवाय परमात्मा के जिसको तुम सज्जन समझते हो उसमें भी एक दो दोष दिखाई पड़ेंगे और जिसको तुम दुर्जन कहते हो उसमें भी एकाध सद्गुण तुमको मिल जाएगा माना कि लंका में असुर रहते हैं राक्षस रहते हैं बुरे लोग रहते हैं लेकिन एक विभीषण भी मिल ही जाएगा और माना कि अयोध्या में सभी अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन एकाद मंथरा से भी आपकी मुलाकात हो ही जाएगी यही जीवन का सत्य है हर अयोध्या से एक मंथरा मिल जाएगी और प्रत्येक लंका अपने भीतर किसी एक विभीषण को लिए बैठी है गुण दोष में बनाया है संसार को किरतार ने व्यक्ति के अंदर पूर्णता खोजने जाओगे तो मुश्किल होगा उसकी गुरुता को प्रणाम करो उसके प्रति निष्ठित रहो उसके प्रति समर्पित रहो उपनिषदों में यह है कि भाई गुरु और शिष्य साथ साथ रहते हैं ज्ञान यज्ञ होता है शिक्षा दीक्षा का कार्य संपन्न होता है तत्व को जानने की चेष्टा करते हैं और उपनिषदों के आरंभ में वो प्रार्थना आती है ओं सहना सहन भुन तो सह वीर्य करवावै तेजस्वीनाधी तमस्तु मां विदिषावई ओं शां शां शांति गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के प्रार्थना करते हैं साथ साथ रहना साथ साथ अध्ययन हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो हमारा जो अधीत है वो तेजस्वी हो हम द्वेष न करें एक दूसरे का बेकार का चेला है ये तो या तो ठीक है गुरुजी जी पढ़ाने में अच्छे हैं लेकिन बाकी जय श्री कृष्ण महाविद्वेश और जहां भी विद्यालयों में पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों के प्रति इस प्रकार का द्वेष होता है तब क्या खाक पढ़ाई होती है राजनीति और हड़ताल और दिखावा और ये मोर्चे एक जगह हमने देखा प्रिंसिपल को पीटा विद्यार्थियों क्या हमारे विद्यालयों की हालत है ये देखो मां विद्वेशा और फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी और शिष्य विदा होने को होते थे समावर्तन संस्कार होता था तो अंतिम प्रवचन में संबोधन में संबोधन में अच्छा शब्द है संबोधन अंतिम संबोधन में कॉन्वोकेशनल एड्रेस में वो जो कुलपति हैं, वो जो गुरु हैं वे कहते थे देखो बेटा हम इतने वर्ष पर्यंत साथ साथ रहे तुमने यहां रहकर अध्ययन किया हमने नजदीक से तुमको देखा तुमने हमारे जीवन को समीप से देखा हम एक दूसरे को भी अच्छी तरह से जानते हैं किसी को ठीक से जानना हो तो उसके साथ रहना होता अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं इतने वर्षों के सहजीवन में तुमने हमारे अंदर के दोषों को भी देखा होगा हमारी कमियों को भी देखा होगा क्योंकि कमियां हमारे में भी है दोष में भी है लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना यान यानि सुचरितानी तानी त्वया आचरितव्या नो इतराणी तुमने जो भी हमारे में अच्छी बातें देखी हो तुमने अपने जीवन में उन्हीं बातों को उतारना है नो इतरानी, अन्य बातों को नहीं कमियां में भी है दोष हम में भी है हम भी कोई पूर्ण नहीं है लेकिन हम उन कमियों को जीत नहीं पाए हम वहां कमजोर सिद्ध हुए बेटा तुम उन दोषों को अपने जीवन में मत आने देना जो अच्छी बातें लगी हो तुमको हम में बस उन्हीं बातों का तुम अपने जीवन में आचरण करना नो इतरानी कितनी स्पष्ट बात ये लोग अपूर्ण थे उनके भीतर भी दोष था कमियां थी लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वे दम भी नहीं थे कितनी स्पष्ट बात कहते थे आचार्याय प्रियं धनं आहृत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेद सी ही यह बहुत सुंदर आदेश है उपनिषदों में इन इन इन शास्त्रों का साहब आप स्वाध्याय करो अवश्य वर्तमान पत्र पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं सामयिक पढ़ते रहो टीवी न्यूज देखते रहो दुनिया में क्या हो रहा है जानकारी उसकी लेते रहो अप टू डेट रहो हर मामले में ये ठीक है लेकिन मूल बात यह है कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय इससे वंचित न रहना नहीं तो तुम बहुत बड़े ज्ञान से बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाओगे मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं बहुत आगे बढ़ो अपने अपने क्षेत्र में और सारी जानकारी रखो लेकिन तुम्हें जिसकी जानकारी होनी चाहिए उसकी जानकारी से तुम वंचित रहोगे तो तुम बहुत बड़े लाभ से वंचित रहोगे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है अद्भुत खजाना और हम उसी को इग्नोर करते रहेंगे ये धार्मिक बातें हैं ऐसा समझकर लेट मी टेल यू ये धार्मिक बातें नहीं है ये जीवन से संबंधित बातें हैं यदि तुम जीवन को चाहते हो तो इन बातों को जरूर समझो यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन बातों को जरूर जानो उठाओ गीता तो बड़ी एक बात बढ़िया है आप लोगों ने सुना होगा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कपल नया शादी किया हुआ वो बैठा था और वो वो लोग जा रहे थे दोनों घूमने पति पत्नी हनीमून पर थे और बगल में एक के चाचा जी बैठे थे मुसलमान चाचा जी तो वो कुछ पढ़ रहे थे असलाकाम क्या पढ़ रहे हो बोले रामायण कमाल है अब मुस्लिम है रामायण मैं तो सत्य का खोजी जहां से जो चीज अच्छी मिलती है पढ़ता हूं लेता हूं तो युवक ने कहा गया ये बूढ़े लोग बस वही रामायण और गीता और भागवत तब तक ट्रेन आई और सब लोग अंदर घुसने के लिए हल्ला किए वो चाचा जी भी अपना थेला लेकर के रामायण उसमें रख के, और फिर किसी तरह ट्रेन में घुस गए ट्रेन चल पड़ी थोड़ी देर में तो फिर वो युवक इधर उधर भाग रहा है डिब्बे में तो चाचा जी ने पूछा क्या हुआ बोले तो मेरी पत्नी छूट गई ट्रेन केवल दो मिनट रुकी सामान जब तक मैं चढ़ाता यहां मेरी पत्नी रह गई मेरी पत्नी छूट गई बड़ा परेशान तो चाचा जी ने कहा इधर थे रामायण निकाली उसको दी ये ले ये पढ़ रामायण पढ़ता तो ऐसा नहीं होता उस युवक ने कहा कि यह भी लिखा है रामायण बोले हां यह भी लिखा जब राम जी गंगा पार करने के लिए गए तो पहले राम जी ने सीता को चढ़ाया बाद में रामजी चढ़े प्रिया चढ़ाई चढ़े न पागल पहले बीवी को चढ़ाना चाहिए पहले तू घुस गया वो बेचारी साड़ी में ऊपर से हिल वाले सैंडल वहां कही हमारी माता ये बड़ी बहनें बड़ी तपस्वी नहीं हैं। ये आईब्रो कराना और केश लोंचन है भगवान कितनी पीड़ा झेलती हैं वे डेढ़ दो घंटा मेकअप में लगाती हैं। बड़ी तपस्या और एडी वाले सैंडल जब पहनती है तो अपने को लगता है हे भगवान ये ये गिरी ये गिरी ये गई ये गई लेकिन वो ऐसी पट पट पट फट पट, पट चलती है तो है कि इसकी एडी दुखती नहीं होगी यार कमाल है लेकिन बस एक है तो एक तो वो साड़ी और उस वो एडी वाले सैंडल बेचारी वो थोड़ी ना भाग के चढ़ पाएगी पहले प्रिया चढ़ाई चढ़े न बुराई बोले रामायण ले ले साथ रख थोड़ा पढ़ ले तो ऐसी गलती न करता ये मत समझिए कि केवल के इसमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही है जिंदगी के हर पहलू से संबंधित मार्गदर्शन तुम्हें इन ग्रंथों से मिलेगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ और पंचम पुरुषार्थ रूप भगवान की भक्ति उससे भरेगा ये भागवत धर्म संबंधी मार्गदर्शन अर्थ संबंधी मार्गदर्शन काम संबंधी मार्गदर्शन वो तो है ही है और यह त्रिवर्ग यदि ठीक हुए तो जो चौथा है मोक्ष वो सहज हो जाएगा सहज सरल हो जाएगा और तुम भगवत अनुराग से भी भर जाओगे तो इस महान खजाने से तुम कहीं वंचित न रह जाओ मैं युवकों से विशेष करके ये कहना चाहता हूं कथाएं बड़े बूढ़ों के लिए टाइम पास करने का साधन नहीं है यह युवकों के जीवन के लिए मार्गदर्शन है जिनके पास पूरी जिंदगी है इसलिए हम कहते हैं कथा तो ठाकुर जी का ठोर है भैया ठोर थोड़ा कठोर होता है श्रीनाथ जी का ठोर खाया है ना थोड़ा कठोर होता है तो बुढ़ापे में नहीं खा सकते अब दांत ही नहीं है ठाकुर जी का ठोर बुढ़ापे में क्या खाओ जब मजबूत दांत है तुम्हारे पास तब खा लो ये ठाकुर जी का ठोर है प्रसाद है कठोर है थोड़ा युवाओं के लिए विशेष रूप से तो बुजुर्गों के लिए नहीं है ये बात नहीं है लेकिन जिनकी जिनके सामने अभी लंबा रास्ता है जीवन का उनके मार्गदर्शन के लिए यह कथाएं इसलिए विशेष रूप से हमारे जो युवक है वो इसका लाभ लें तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि आप दूसरों में पूर्णता को मत ढूंढो आप स्वयं को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करो यही साधना तो हम दूसरों में पूर्णता ढूंढने निकले हैं इसलिए हमारी किसी में श्रद्धा नहीं बन पाती और चाहे कोई जितना ही कितना ही ऊंचा महात्मा क्यों ना हो एकाद दुर्गुण एकाद कमी एकाद दोष एकाद कमजोरी उसमें निकल ही आएगी क्योंकि सिवाय परमात्मा के कोई पूर्ण नहीं है इस संसार तो पत्थर की मूर्ति में यदि तुम श्रद्धा कर सकते हो कि यह ईश्वर है तो किसी महापुरुष में श्रद्धा क्यों नहीं कर सकते कि यह सदगुरु है यह हमें तारेंगे खैर यदि ऐसा न बन पाए तो इस ग्रंथ को गुरु मानो भगवान की लीला लोक शिक्षा के लिए श्री कृष्ण सिखाते हैं इसलिए भगवान ने गोवर्धन लीला कराया और गोवर्धन लीला के द्वारा दुनिया को सिखाया कि जो प्रत्यक्ष देव हैं उनकी आराधना करो उनकी उपासना करो जिनको तुम देखते नहीं उन देवताओं की उपासना में लगी और ये बड़ा क्रांतिकारी दर्शन है साहब आज के समय में भी श्री कृष्ण कितने प्रस्तुत है और आने वाले समय में भी श्री कृष्ण प्रस्तुत रहेंगे कृष्ण की फिलोसॉफी कृष्ण का चरित्र आउट ऑफ डेट होने वाला नहीं यहां तक कि लोग आपस के व्यवहार में यह कह सकते हैं और ये कहते सुने भी गए कि छोड़ यार ये कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है और गांधी बापू बनने की मत कोशिश कर यह कोई गांधी जी का जमाना नहीं है लेकिन कोई माई का लाल यह नहीं कह सकता कि यह कृष्ण का जमाना नहीं है कृष्ण हर काल में हर समय में हर जगह प्रस्तुत है प्रासंगिक है कृष्ण का ऐसा चरित्र तो या तो लोग देववादी हो जाते हैं या दैववादी या तो देवताओं की पूजा आराधना करने में और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने में बैठे रहने में बस मान लेते हैं यतिश्री सब भगवान ही करेंगे हे प्रभु तू ये कर हे प्रभु तू ये कर सब प्रभु ही करेंगे तो फिर तू क्या करेगा गोबर गणेश की तरह बैठा रहेगा अरे तुझे भी तो भगवान ने दो हाथ दिए हैं पुरुषार्थ कर काम कर काम करने से पहले परमात्मा को नमन कर ले प्रार्थना कर ले ठीक है लेकिन फिर काम पे लग जा मेहनत कर। लेकिन कई लोग दैववादी होते हैं बस प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और फिर बैठे रहते हैं प्रार्थना ही करते रहते हैं पुरुषार्थ नहीं करते भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन भगवान का है ऐसा समझकर काम नहीं करते ये भगवान की सेवा है सेवा के रूप से काम करो सेवा संसार की शरीर सेवा के लिए मिला है सेवा का मतलब ही है भजन भजन का मतलब ही होता है सेवा तन विनुभेद भजन नहीं बरना परिवार की सेवा समाज की सेवा संसार की सेवा सेवा में लगे रहो साहब मन को शरीर को जिस प्रकार तुम खुराक देते हो उस प्रकार शरीर को श्रम देने की भी आवश्यकता है आजकल क्या हो गया है? लोग सोचते बहुत है और शारीरिक श्रम नहीं करते शरीर को श्रम की खुराक भी मिलनी चाहिए तब शरीर स्वस्थ रहता है अब जैसे जैसे लोग संपन्न होते जा रहे हैं तो शारीरिक श्रम गया और उसके चलते फिर अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो सेवा में लगे रहो शरीर को श्रम दो मन को विश्राम की जरूरत है तन को श्रम की जरूरत है एक योग्य मात्रा में श्रम आवश्यक है जिसके शरीर को श्रम की खुराक नहीं मिलती धीरे धीरे वह शरीर सौंदर्य भी गंवाता जाएगा सौंदर्य खोता जाएगा स्वास्थ्य भी खोता जाएगा उसकी शक्ति सामर्थ्य भी खोता जाएगा शरीर को श्रम दो भगवान को जैसे भोग लगाते हो ना शरीर को श्रम का भोग लगाओ श्रम का दान करो ऋषि मुनि भी श्रम यज्ञ विनोबाजी अपने आश्रम में श्रम यज्ञ करते निश्चित वो उनका उनकी जो दैनंदिनी थी उसमें निश्चित था तीन घंटा जमीन खुदाई करना ये काम करना खेत में ये काम करना वो काम करना आज हमसे शारीरिक श्रम चला गया है और खास करके शहरों में रहने वाले और विशेष करके जो धन संपन्न लोग हैं, वो अपने घर का भी काम नहीं करते उसके लिए नौकर छाकर वगैरह भी रखे हमने अपने हाथ से कुछ नहीं करते शारीरिक श्रम खोया ठीक है फिर कई लोग वॉक करने निकलते हैं और फिर कई लोग एक्सरसाइज करते हैं ट्रेडमिल पे चलते हैं थोड़ा झाड़ू लगा अपने आप ठीक हो जाएगा घर का थोड़ा काम कर अपने आप श्रम मिलेगा तेरी कैलरी बर्न होगी ये कर लेकिन वो सब काम करने में हमको बहुत छोटापन हम महसूस करते हैं श्रम से शर्माने वाला समाज अपने आप को सुख का गुलाम बना करके इतना दुखी होता है इतना दुखी होता है आदमी साधनों का गुलाम बन जाता है श्रम का अनादर करने वाला आदमी फिर साधनों का गुलाम बन करके अपने स्वास्थ्य को खोता है अपने विश्राम शांति को खोता है अपनी स्वतंत्रता को स्वाधीनता को खोता है हमारे मुंबई में तो बहनों को बिना राम के चलेगा लेकिन बिना रामों के नहीं चलेगा नौकर बोला मालिक से मालिक कल से हम काम पे नहीं आएंगे बोले क्या हुआ बोले ना हमको काम नहीं करना अरे बोले रामू तो हमारा तीस साल पुराना नौकर है क्या बात है क्यों छोड़ के जा रहा है कोई पगार कम पड़ रही है क्या बोले ना पगार तो आप लोग ठीक दूसरों से पाँच रुपया ज्यादा ही देते हो तो बोले क्या हुआ फिर किसी ने कह, कुछ कह दिया क्या बोले किसी की हिम्मत है नौकर बोला तो फिर क्या हुआ तो क्यों नौकरी छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा कि आज मालकिन ने हमको भोजन में ठंडी रोटी दी हम नहीं काम करेंगे तो सेठ जी उसको समझाने लगे कि देख रामू माय डियर रामू में रामू प्यारे रामू सुन तू तीस साल से हमारे घर में काम कर रहा है ठीक है मैं छोटा सा तब से तू काम कर रहा है ठीक है बोले हां आज तक तुझे कभी ठंडी रोटी मिली है खाने में बोले ना पहली बारी मिली ना बोले तो तू नौकरी छोड़कर जा रहा है। एक बार ठंडी रोटी खाई और नौकरी छोड़ भाग रहा मुझे कभी गर्म नहीं मिली मैं गया मैं नौकरी कर रहा हूं और तुझको एक बार ठंडी रोटी मिली और तू भाग रहा तो पति को तो ठंडी चल सकेगी अब वो तो नौकरी छोड़ के भागेगा कहां जाएगा कहां तो अभी किसने बहुत बढ़िया कहा कि एवरी पर्सन और प्रत्येक युवक शादी के तुरंत बाद फ्रीडम फाइटर होता है एवरी पर्सन इज अ फ्रीडम फाइटर इमीडिएटली आफ्टर मैरिज तब तो वो नौकरी छोड़कर जाएगा काम तो शरीर से जितना हो सके सभी की सेवा भजन का मतलब ही है सेवा तो सेवा संसार की अरे अपने शरीर के लिए ही अपने शरीर को मेहनत करनी होती है शरीर के द्वारा ही शरीर का पोषण होता है साहब तो तुम दूसरों पे मत अपने आप को डाल दो किसी के आधार पर जीना पराश्रित रहना परिश्रम करो श्रम शरीर की खुराक है उचित मात्रा में शरीर को श्रम देना आवश्यक है तन विनुद भजन नहीं बरना दैववादी केवल देवताओं को हाथ जोड़े बैठे रहो या देववादी या दैववादी दैव माने भाग्य केवल भाग्य पर कई लोग भरोसा करके बैठे रहते हैं जब देखो किसी को बस अपनी जन्म कुंडली दिखाते रहते हैं या तो आपको देखना आता है हाथ देखना है। मैं तो प्लेन में जब यात्रा करता हूं खास करके विदेश जाता हूं तो प्राय मैंने देखा है वो एरोप्लेन वाली गुड़िया एरोस्टेस तो प्राय आती है और थोड़े समय तो सव करेगी और ये सब देखेगी और धीरे से आएगी आ, आपको हाथ देखना आता है तो मैं देख के कहता हूं कि हाँ बहन बहुत स्वच्छ है इसी तरह स्वच्छ रखा करो और सब किया करो हमारी बड़ी रुचि है आप पामिस्ट हो आप हस्तरेखा देखना जानते हो मेरे भाग्य में क्या लिखा अरे हस्त रेखा और कुंडली वगैरह तो ठीक है अब तो वो तोते वाले ज्योतिषी आ गए फुटपाथ पर बैठते हैं पिंजड़े में तोता बंद रहता है और चिट्ठियों की लाइन रहती है वहाँ और जब आप कुछ अपना भविष्य जानने के लिए जाओ तो वो पिंजड़े का दरवाजा खोलता है तोताराम बहराओ बओ तोाराम साहब का भविष्य बताओ तोाराम बाहर आते हैं अपने उस मालिक की ओर देखते हैं साहब की ओर देखते हैं बताओ तोताराम साहब का भविष्य बताओ और फिर एक चिट्ठी अपनी चाँद से उठाकर साइड में कर देते हैं और तोताराम फिर से चले जाते हैं पिंजड़े में और यह दरवाजा बंद कर देता तोता यह भी भूल जाता है कि मैं बाहर निकला हूं तो मेरे पांख जैसी चीज भी है मौका है लेकिन उसको भी घर बैठे अंदर पिंजड़े में ही मिल रही खुराक तो फिर क्यों किसी को बेकार बना देना हो तो उसको सब सुविधाओं से युक्त कर दो वो साफ ही नहीं करेगा उड़ने का भूल जाए कि मेरे पंख जैसी मेरे चीज भी है कोई तुमने देखा ज्यादा